गीता तत्व चिंतन ध्यान योग का प्रसाद चौथा न तत्वतः चलती इस स्थिति में पहुंच जाने पर फिर वहां से चलायमान नहीं होता आत्यंतिक सुख की बात पढ़कर मन में यह संशय उठ सकता है कि भले ही कठोर साधना के फलस्वरूप इस, इस स्थिति को प्राप्त कर लिया पर कुछ समय पश्चात वह स्थिति यदि छूट गई तो परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा इस संशय को दूर करने के लिए कहते हैं कि एक बार उस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर फिर वहाँ से च्युति संभव नहीं है पांचवा, न नतः अपरम लाभम अधिकम मतें इस स्थिति से बढ़कर दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता ठीक है मैंने वह आत्यंतिक सुख की स्थिति प्राप्त कर ली और यह भी जान लिया कि उस अवस्था से विस्तृति नहीं है पर यह भी तो हो सकता है कि मुझे ऐसे किसी दूसरे लाभ का पता चले जो इस स्थिति से भी बढ़कर हो ऐसी दशा में मेरा मन इस अधिक लाभ वाली स्थिति को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हो जाएगा और उसमें इसके फल स्वरूप विचलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी इस संशय को निर्मूल करने के लिए कहते हैं कि उससे अधिक लाभ की कोई अवस्था है ही नहीं उस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर साधक देखता है कि उससे बढ़कर और कोई स्थिति है ही नहीं छठवा न गुरुना दुखे न अपि विचार लेते उस अवस्था में पहुंच जाने पर भारी से भारी दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता सामान्यतया विचलन के दो ही कारण होते हैं एक तो यह कि प्राप्त सुख से अधिक सुख पाने की स्वाभाविक चाह जीव मात्रा में होती है और दूसरा यह कि प्राप्त सुख में भय दुख आदि की बाधा देखकर मनुष्य उसे छोड़ना चाह सकता है पहला कारण तो यह कहकर दूर कर दिया गया कि इससे बढ़कर सुख की स्थिति दूसरी कोई नहीं है दूसरे कारण को दूर करने के लिए कहते हैं कि इस स्थिति का सुख इतना अत्यंत है कि गुरुतर दुखों को भी वह दुच्छ मानता है और उनसे विचलित नहीं होता सातवा तम दुख संयोग वियोगम विद्यात यह जो योग कहकर जाना जाता है वह दुख के संयोग से वियोग की स्थिति है ऐसा कहकर यह प्रदर्शित किया गया कि संसार दुखमय है ही इसलिए संसार में आना ही दुख संयोग है योग इस दुख संयोग से हमें अलग कर देता है यह प्रौढ़वाद द्वारा विपरीत लक्षण द्वारा योग का निर्वचन है योग की ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का तात्पर्य ही है दुखों से वियुक्त हो जाना ऊपर उठ जाना दो उक्ताहट योग साधना का प्रमुख विघ्न उससे बचो ऐसे योग को प्राप्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह बिना उगताए हुए चित्त में अनिर्विन्न चेतसा धैर्य अध्यवसाय और उत्साह के साथ उसकी सिद्धि में ऐसा निश्चय करते हुए लग जाए कि यह स्थिति मुझे प्राप्त होगी ही और इसे पाना ही मेरा एक मेव कर्तव्य है तथा इसे पाकर ही मैं दम लूँगा श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे मान लो किसी चोर को पता लग गया कि बाजू के कमरे में सोना है तो जब तक उसे वह सोना नहीं मिल जाता तब तक क्या वह चैन से बैठ सकता है इसी प्रकार यदि किसी को विश्वास हो जाए कि ईश्वर है और वे अतुल सुख की खान है तो क्या व्यक्ति उन्हें पाए बिना चैन से रह सकता है बस यही अनिर्विन चेतस का लक्षण है जहाँ संशय है वहाँ व्यक्ति उगता सकता है धैर्य खो सकता है कुआं खोदते हुए यदि पानी न मिले तो भले ही जल को प्राप्त करना उसके लिए जीने मरने की समस्या हो फिर भी उसे संशय हो सकता है कि इतना तो खोदा पर पानी नहीं मिला पानी मिलेगा भी या नहीं और ऐसा सोचकर वह हतोत्साहित हो सकता है धीरज खोकर खोदने का काम बंद कर दे सकता है पर यदि किसी भूवैज्ञानिक ने बता दिया कि यहाँ पानी है खोदो जरूर मिलेगा तब तो फिर प्रयत्न के साथ विश्वास और उत्साह भी जुड़ जाता है तथा न पाने के संशय से उपजी उकताहट भी दूर हो जाती है इसीलिए कहा जा रहा है कि साधक को बिना किसी ऊब के अपना कर्तव्य मानते हुए निश्चयपूर्वक इस योग की प्राप्ति में लग जाना चाहिए आत्मसाधना में ऊब का दूर हो जाना और दृढ़ निश्चयपूर्वक लग जाना यही ध्यान योग का प्रसाद है